हरिओम नारे हरि हरिओम नार है वेद की पावन दुनिया में हम पुनः प्रवेश करते हैं मधुचंदा ऋषि के प्रथम सूक्त के नौ ऋषाओं में हमें जाना कि यज्ञ वस्तुता उसको कहा गया है जिससे सृष्टि होती है और वो यज्ञ हम सब में प्रज्वलित है तथा आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है प्राण वायु उपाचार्य है नव दुर्गा ब्रह्म ज्वालाएं ही नव दुर्गा हैं यज्ञ की अग्नियां हैं जहां भोजन आदि सब यज्ञ होते हैं और आत्मा यज्ञों के द्वारा उन्हें रक्त कणों में लौटाता है यज्ञ की उसी स्वरूप को जिसे हम बाहर देखते हैं तो वह नैमितिक यज्ञ है और जीव रूप हम सब यजमान हैं। एक यज्ञ हमारे भीतर है एक बाहर है बाहर का यज्ञ नैमितिक है उसके पुण्य भी नैमितिक हैं, क्षण है जो मूल यज्ञ है वह आत्मयज्ञ है तो पहले सुख की नौ ऋचाओं में हमने यज्ञ के आचार्य आत्मा के विषय में विस्तार से जाना है कि आत्मा ही हमारा ब्रह्मा है विष्णु है महेश है इसी को हमने भगवान श्री राम और कृष्ण के लीला अवतारों में भी ग्रहण किया है और आत्मा ही हम सबका जनक है और ये यज्ञ जो है यही वसुदेव है और ब्रह्मज देवकी है कोई भी माता पिता किसी संतान को उत्पन्न नहीं करते यज्ञ ही भोजन को शिशु का रूप प्रदान करता है जिसे माता पिता को बनाना नहीं आता वे केवल नंद और यशोदा बन पालक माता पिता बनते हैं क्योंकि आत्मा ही बनके शबरी का राम जीवन पर्यंत उसकी जूठन को रथ बदलता है जो किसी के लिए संभव नहीं है आप दूसरे सूत्र में प्रवेश करते हैं क्या कह रहे हैं वाय दर्शती मायवाया दर्शती में सुमा अरंकृता तेषाम पाही श्रुधि हवा आज की रिचा है वाय दर्शते में सोम अरंकृता तेजाम पाही श्रुधी हवन ये आज की रिचा है वायव आया ही के हे प्राणवायु आवाहन है आपका दर्श कहते हैं उस यज्ञ को एक यज्ञ का नाम है दर्श जिससे सचराचर उत्पन्न होता है दृश्य हो जाता है प्रकट होता है तेन माने सींचना वाय या ही दर्श ते में तो हे वायु हम आपका आवाहन करते हैं दर्श ते में इस दर्श यज्ञ में सोमा ज्योतियों से प्राणों से अलंकृता आप इसका सीधा अर्थ कर सकते हैं अलंकृता किसको यज्ञ को जीवन ज्योतियों से जीवन से अलंकृत करने के लिए ज्योतिर्मय बनाने के लिए हे वायु आज आपका आवाहन है तेषा पाही श्रुदी हवम आप उस हर यज्ञ में प्राण उपृथ्वी चरण के प्रकट हों तेष्याम पाही पाही माने रक्षा करें कहते ना पाही माम पाही माम त्राही माम पाही माम तो तेषाम पाही आप उन संपूर्ण यज्ञों की रक्षा करें जिसके आप उपाचार्य हैं श्रुति और उससे जो उत्पन्न होने वाली उत्पत्ति है उस कोमल उत्पत्ति की रक्षा करें हवम तथा यज्ञ की रक्षा करें यहां आहूतियां हम भले बाहर दे रहे हैं देखने में हम बाहर का यज्ञ कर रहे हैं लेकिन आवाहन हम अपने ही प्राणवायु का कर रहे हैं अंतर के यज्ञ में अब ये बात ऋषत्व के नष्ट होते ही दास्ता के अंतरालों में तपस्वी ऋषि मारे गए तो ये जो ज्ञान था ये लुप्त हो गया और हजार साल की गुलामी में जो बाहर का था बस वही संप्रदायों के पास रह गया अब इससे किसी का बाहर वाले यज्ञ से मोक्ष तो होने से रहा क्योंकि नैमित्तिक यज्ञों के फल भी नैमित्तिक ही होते हैं पूजा का भाव भी नैमित्तिक ही होता है तो फिर उसके बाद चमत्कार आ गया हाँ। और क्योंकि गुरु जी को भी भीतर नहीं जाना चेले चंदे बाहर रखे हैं भीतर कैसे चले जाए छोड़ के तो मार्ग वेद का कतई लुप्त होता चला गया भगवान राम के साथ उनके दूत कौन है हनुमान और हनुमान को हम क्या कहते हैं पवनसुत। तो यहां आत्मा श्री राम के साथ भी दूत कौन है प्राणवायु पवनसुत। देख रहे हैं ना रामायण में भी जब हमने लीला अवतार की कथा करी तो हमने ये ध्यान रखा कि गुरुकुल में वेद पढ़ाना है तो इसलिए लीलाओं का निरूपण भी यथा होना चाहिए क्योंकि हर छात्र को उसका स्वरूप पढ़ा है तो दूसरे पहले सूक्त में आत्मा की स्तुति के बाद अब प्राणों की बात है मेरे शरीर में बसता है एक विशाल संसार सारा सचराचर सूक्ष्म होकर में समाया है और संपूर्ण ग्रहों और नक्षत्रों को बनाने वाला परमेश्वर भी आत्मा के रूप में मुझ में विराज रहा है तो उपाचार्य के रूप में वायु भी प्राण बन के उस यज्ञ में बैठा हुआ है तो आचार्य के साथ उपाचार्य की भी पूजा अर्चना स्तुति होनी चाहिए तो दूसरा सूत्र प्राण वायु का है तीसरे सूत्र में हम ब्रह्म ज्वालाओं का श्री गणेश करेंगे अग्नियों का ब्रह्मा अग्नियों का तो उसी उसकी स्तुति यथा होगी पहले पांच तो यथा यथास्तु सूप्त है ज्ञान भी है पहचान भी है और उनका आवाहन पूजन वर्धन है तो यहां हम आवाहन कर रहे हैं वायव आया कि हे वायु आवाहन है आप आपाएं पधारें और जब हमने आज फिर अपने भीतर जाके अपनी ही ब्रह्मज्वालाओं में स्वयं सागरी सामग्री बन अर्पित होने की कसम खाई है हमने दर्श यज्ञ की बात की है कि अपने आप को उस यज्ञ को अर्पित करना जिससे हम उत्पन्न है और पुनः उस यज्ञ में व्याप्त होकर फिर जीवंत होना तो द्विज कहलाना अक्सर द्विज का अर्थ क्या है द्विजनम जायते इति द्विजा तो खाली पोथे पढ़ लेने से कोई द्विज नहीं होता द्विज एक धर्म है द्विज एक राह है द्विज एक कल्पना है इसलिए जब बालक उत्पन्न हुआ ब्राह्मण क्षत्रि अथवा वैश्य के घर में तो हमने 12 दिन का क्या मनाया सूतक मनाया जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज उचते वेद पाठे भवेद विप्रा ब्रह्मजानाति, आदि ब्राह्मण ये तो जब पैदा हुआ तो सूतक मना नाल काटने के लिए धानुक डोम अथवा चमार जाति की दाई आई और छठी पर्यत ब्राह्मणों के घर में भी उसी के हाथ का छुआ करके ही छठी पर्यंत जच्चा बच्चा को खिलाया गया यदि बहू ऐसा करने से मना करे तो घर की सारी बूढ़ी औरतें नाराज होकर डांटती हैं कहती हैं कि छुआ के खिलाए दो नहीं बच्चा जिएगा कैसे आशीर्वाद लेना है लक्ष्मण वाली गलती मत करना कि बेर पीछे फेंक दिए थे तो बरसी खानी पड़े ये पुरानी हर घर की कहानी है हाँ। तो क्यों कहा जन्मना न जाती शूद्र क्योंकि बच्चा तो परमेश्वर की बनाई सर्वोत्तम कृति है स्निग्ध है पवित्र है ज्योतिर्मय है फिर उसे शूद्र क्यों कहा तो वेद ने कहा नहीं बच्चे को नहीं कहा है। अज्ञान से लिप्त है उसके पास कोई जीवन कोई दिशा नहीं है तो जो अज्ञान के वशीभूत है वही शूद्र है और जब वो गुरुकुल में यज्ञोपवीर संस्कार हुआ तो उसने कसम खाई यज्ञपवी के साथ जो गायत्री मंत्र लिया, ओम स्वित धीम ही धियो यम प्रचुदया ओम अर्थात आ ओ आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्म ऊष उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश तो धारण सृजन और संघार की यज्ञों द्वारा वो ओम वो आत्मा भू जो उत्पत्ति को करने वाला है जिसने मुझे उत्पन्न किया बनाया है मुझे भोवा और जब उत्पन्न हुआ तो जो हर सांस से मुझे पाल रहा है सांस से धड़कन से और सबको जीवंत कर रहा है तत्सवितुह ऐसा सूर्य के समान तेजस्वी जो आत्मा हम सब में विराजता है तत् सवेतु वर ऐसे आत्मा अनंत का हम सब वर्ण करते हैं भरगो देवस्य जो ज्योतियों का भरतार है जो जीवन ज्योतियों का दाता है और जो हमको धीम ही जो हमको बुद्धि को प्रदान करने वाला है प्रचोदया प्रकाशित करने वाला है आज ऐसे आत्मा श्रीवर का हम वर्ण करते हैं और हम आत्मा के साथ ही मिलकर उसी भाव से उसी में व्याप्त होकर हम उस सत्य को पाना चाहते हैं हरि हरि ओमारायण हरि तो ये मंत्र है तो ये जब इस बिज धर्म को धारण किया कि मैं आत्मा को ही सब कुछ मानूंगा आत्मा का वर्ण करता हूं और आत्मा के साथ ही मेरा संपूर्ण घर और गृहस्थी होगी तो उन्होंने कहा इस मंत्र के साथ और यज्ञोपवीत के साथ हम आज तुम्हें दृष घोषित करते हैं लेकिन याद रहे यदि तुम आत्मा के सत्य को नहीं पाओगे और तुम इसको अक्षरशा पालन नहीं करोगे और यदि घर में ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो हम तुम्हें खंडित संकल्प का मानते हुए इस एक जन्म का एक दिन जन्म के बारह दिनों के सूतक में जोड़कर मृत्यु काल में तुम्हारी तेर ही मनवाएंगे कि शूद्र इस एक जन्म का शूद्रता का एक दिन और जोड़कर पुनः महाशूद हो गया खाली कसम खाने से तुमने मंत्र को धारण किया यज्ञोपवीत लिया है तो हमने तुम्हें द्विज घोषित किया है लेकिन अभी तुम्हें सिद्ध करके दिखाना है कि तुम द्विज बने भी हो तुमने उस द्विज धर्म को पाया भी है अथवा नहीं तो तुम्हें उसको प्राप्त होना होगा तो इसलिए गुरुकुल में ज्ञान पाया प्रथम द्विच हुए वैश्य कहलाए ज्ञानार्जन ही धनार्जन है फिर क्षत्रिय धर्म को आए ग्रस्थ धर्म को तो क्षत्रिय तो को प्राप्त हुए और फिर जब वानाप्रस धर्म को आए तो ब्राह्मण हो गए चातुर्य वर्णम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग सा ये उन्होंने भगवान श्रीमद भगवद गीता में कहे जनमना व्यवस्था सनातन धर्म ने नहीं संप्रदाय होने दिए है उसका धर्म से कुछ लेना देना नहीं है तो कहा कि पहला धर्म है तुम्हारा ज्ञान का अर्जन करना इस द्विज ज्ञान को पाना जो बहुत जरूरी है और उसी के साथ हम ये वेद और यही ऋषि पढ़ाना आरंभ करते हैं गुरुकुल में क्योंकि खाली डोरी डालने से कोई द्विज नहीं होता उसे इस संकल्प को इस ज्ञान को आत्मज्ञान को धारण करना होता है और तब हम गुरुकुल में उसे पढ़ाते हैं कि कैसे आत्मा तुम्हें उत्पन्न करता है कि आज भी जो भी बालक उत्पन्न होता है उसे सिर्फ वसुदेव और देव ही जन्मते हैं वसुदेव माने अग्नियों का देवता आत्मा वो अंतरात्मा जो हम सब में है और देवकी अर्थात ब्रह्म ज्वाला कहा पैदा करता है शरीर रूपी जेल में जहां इस मन कंस का राज है जो दसों इंद्रियों को वाला दस मुंह वाला एक विषर नाग इंद्रियों को बनाए बैठा है हम बाहर बाहर तो देख रहे हैं अपने भीतर छाक नहीं पाते हैं तो इसलिए आज भी जो भी बालक उत्पन्न होता है उसे वसुदेव और देवकी ही उत्पन्न करते हैं और जब वो बालक जन्म ले लेता है तो जो पालक माता पिता तुम देखते हो वो नंद और यशोदा की भांति है क्योंकि उन्हें उंगली बनानी नहीं आती है बनाते केवल मात्र वही हैं वसुदेव और देव की इसलिए अब तुम्हें सत्य को जानना है क्योंकि जिसने ज्ञान नहीं लिया वो बुढ़ापे तक भी शुद्ध रहेगा भले उसने कितने नाटक और संस्कार कर लिए तो इसलिए इस ज्ञान को तुम्हें धारण करना है तब हम उसको ये सारी वेद पढ़ाते हैं जिसे आज आप पढ़ रहे हैं आप मुझसे जान रहे हो कि यज्ञ क्या है यज्ञ का अधिष्ठित देव आचार्य क्या है उपाचार्य क्या है अग्नि क्या है सामिग्री क्या है हवन कुंड कैसा है और यजमान कौन है और फिर इस यज्ञ से क्या क्या उपलब्धियां हैं ये यज्ञ होता कैसे है इसके रहस्य क्या हैं? इसी को वेद जो है ऋग्वेद में हमने विस्तार से दिया ऋत रिक, ऋग और ऋग इन तीनों का अर्थ है आत्मा तो ऋग्वेद का अर्थ हुआ आत्म वेद वो जो तुमको तुम्हारे अंतर का ज्ञान कराता है यहां कोई व्यवसायिक ज्ञान नहीं कोई भौतिक भटकाव वाला ज्ञान नहीं है यह केवल आत्मज्ञान की बात कर रहा है जो सब में सम्भाव से सचराचर में सर्वव्यापी है वेद वेदास स्टैंड फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रुथ सत्य का जो विश्वव्यापी सार्वभौम नित्य स्वरूप है वही वेद है तो जब दूसरे से गुरुकुल में ज्ञान पाया तो सिखा ज्ञान तो तुमने लिया लेकिन इस ज्ञान को जब तक तुम प्रैक्टिकल नहीं करोगे व्यवहारिक रूप से नहीं करोगे तुम कैसे जानोगे कि तुम विद्वान हो गए दूसरों को रोटी पकाते देखकर कोई भी कह सकता मुझे भी आता है लेकिन जब पकाने जाएगा पता तब चलेगा हता हाँ, चला आटा नहर बन गया बढ़ा जा रहा है हाँ, रोटी है तो तवे में चिपकी पड़ी है उल्टी सीधी नक्शे बना रही है तो इसलिए देखा हुआ ज्ञान और पढ़ा हुआ ज्ञान कोई ज्ञान नहीं होता अनलेस वी प्रैक्टिस इट तो तुम्हें टोटल एप्लीकेशन में वेद को उतारना है तो ग्रह धर्म क्या है कि जिस प्रकार परमेश्वर घटघटवासी आत्मा संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न करते हुए सबको एक परिवार के रूप में परमेश्वर धारण करता है न ईर्षा न द्वेश न गुस्सा न बदला न क्रोध न भेदभाव क्या उसी भाव से आत्मभाव से आत्मा को निमित होते हुए क्या मैं एक छोटे से परिवार का एक छोटा रिहर्सल कर सकता हूं धारण करने का यह ग्रह स्थर्म है और दूसरा कारण है कि जैसे मुझे किसी ने शरीर दिया निमित्त होकर तो मेरा भी निमित्त धर्म है कि मैं किसी आने वाले जीव को भी आगे प्रकट करूं ये संतति धर्म है दो के बाद तीसरा कोई धर्म नहीं है मेरा कि लड़ाई करूं झगड़े करूं ये सब नहीं एक द्वेष करें आपस में लड़े झगड़े ना हमें धर्म पूर्वक जीना है और जब ग्रह धर्म हो गया तो उसके बाद वो तुरंत 12 बरस का वन रस लेता है ये नहीं कि अब ये काम हो जाए तो जाऊंगा अक्सर लोग आते हैं स्वामी जी ऐसा है ना जब बेटा बेटी की शादी हो जाए तो थोड़ा गंभीर होकर हम चले आपके साथ बेटा बेटी की शादी होगी तो कहने लगे जरा पोता पोती का मुंह देख लें जब मुंह देख लिया तो कहने लगे थोड़े बड़े हो जाए तो फिर आते हैं फिर बोले इनका व्याह कर दे तो आए ये कपट एक कपट संसार है जहां झूठ और कपट को हम सब जीना चाहते हैं लेकिन आत्मा के सत्य को जीने को हमें कोई राजी नहीं है जहां भक्ति है तो वो भी लोभ की है मतलब कि ईश्वर को नहीं ईश्वर की दया को चाहते हैं जबकि भक्ति का अर्थ है कि हम ईश्वर में सदा सदा के लिए मिल जाए वो भाव यहां किसी का नहीं है लेकिन तुम्हारे पूर्वज वो रुकते नहीं थे वो कायर नहीं थे वो अपनी अवस्था के अनुरूप आगे बढ़ते चले जाते थे कि जब परमेश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता तो मेरा यह जो भी जन्म है ये एक यात्रा है इसमें रुकने और स्थाई होने की बात कदापि नहीं है इसलिए ग्रहस्य के बाद मुझे तुरंत ग्रहस्थ के बाद मुझे तुरंत वनप्रस्थ धर्म को धारण करना है और 12 वर्ष तक मैंने जो सचराचर से लिया है पेड़ों से वनस्पतियों से पांचों तत्वों से उस कर्ज से उड़ीण होना है तो 12 साल तक आत्मा की भांति मैं सचराचर की सेवा में लगूंगा कोई गलती नहीं होगी किसी लोभ से नहीं तो वानप्रस्थी होते थे आत्मज्ञान लेते थे सत्संग करते थे घर छूट जाता था वो आपके पुरखे क्योंकि वो मरे हुए नहीं थे जिंदा लोग होते थे आज हम लोग घर में मर जाते हैं खाली घर जीता है तो अब घर कैसे छोड़ दें हम तो हैं ही नहीं अब घर जाए तो हमें लात मार के भगाए दे हम नहीं निकल सकते तो ये कायर की जिंदगी है विदेशों की नकल है जो हमने धारण कर लिया और यहीं से हम धर्म के लिए नहीं पाप के लिए जीने लगे सोचो विचार करो क्या इस जन्म से पहले तुम्हारे कोई जन्म नहीं थे बोलो थे ना इसीलिए तो मेरे से भी आके पूछते स्वामी पिछले जन्म में हम क्या थे नहीं पूछते क्या और क्या इस जन्म के बाद आ गया आपका कोई जन्म नहीं होगा क्यों तो जब भी मरता है तो पूछते हो स्वामी जी कहां जन्म लेगा ये पूछते हो नहीं पूछते हो तो जब इससे पहले भी करोड़ों जन्म पहले हैं, करोड़ों आगे भी है तो एक जन्म तो कोई जीवन नहीं होता ये तो एक यात्रा का पड़ाव है एक मोमेंट्री हाल्ट है तो यात्री पूरी यात्रा के संदर्भ में सोचेगा या थोड़ी देर के ठहराव के लिए बाकी सारी यात्राओं को बर्बाद कर देगा आगे पीछे की तो आपके पूर्वज अज्ञानी नहीं थे हम लोगों की तरह अंधे नहीं थे वो जानते थे कि जिंदगी का एक अपना दौर है और उसके बाद इसने नहीं रहना तो जब यात्री हैं मुसाफिर हैं जन्म दर जन्म चले आते हैं जन्म दर जन्म चलते रहेंगे तो चलो यात्रा के हित में सोचा जाए जीवन को यूं सस्ते में बर्बाद न किया जाए तो वो सोचते हैं विचार करते हैं जीवन को नष्ट नहीं करते हैं इसीलिए उनका जीवन एक पाठ्यक्रम के जैसा है लाइफ इज ए स्कूल वैसे भी सनातन धर्म में हमने जीवन को एक पाठशाला के रूप में माना कि जीवन एक पाठशाला है आत्मा ही इसका पाठशाला के पाठ्यक्रम को पढ़ाने वाला है जीव स्टूडेंट है योनियां ही पाठ्यक्रम है मनुष्य की योनि इम्तहान की घड़ी है इसीलिए मनुष्य की योनि में जब जीव आता है तो वह आत्मा जो पहले पाठशाला में अध्यापक बन के हर योनि में पढ़ाता है इसमें एग्जामिनर इनविजिलेटर हो जाता है क्यों क्योंकि अब तो एग्जामिनेशन हाल में बैठे हैं वो कान नहीं पकड़ेगा सजा नहीं देगा बताएगा भी नहीं आप अपने आप परचय करो अच्छा जब आप इम्तहान में पर्चा देने जाते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर और आंसर बुक कौन देता है घर से तो नहीं लाते तो आत्मा ने ही तुम्हें शरीर का ये आंसर बुक दी है और परिस्थितियों का प्रश्न पत्र दिया है कुछ भी तुम्हारे हक हाथ में नहीं है, है क्या और मनुष्य की योनि के क्षण ही पर्चे का समय है चौरासी लाख योनिया चौरासी लाख अध्याय हैं, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है परिस्थितियों का प्रश्न पत्र है जीवन की उत्तर पुस्तिका है सवालों के जवाब तो भागोमत और अगर तुम सोचते हो कि तुम गलतियां करते हो और वो तुम्हारे कान नहीं पकड़ता है तो इसका कारण है कि एग्जामिनेशन हाल में हो गलत सवाल करोगे फेल हो जाओगे तो दंड तो भारी हो जाएगा बहुत बड़ा दंड हो जाएगा क्योंकि चौरासी लाख योनियों को फिर से पढ़ने यथायोनियों में तुम्हें भटकना होगा इतनी बड़ी सजा है क्या छोटी सजा है सोचो क्योंकि न परिस्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं न शरीर को बनाना एक क्षण बनाना तुम्हें आता है तो प्रश्न पत्र भी उसी का है उत्तर पुस्तिका भी उसी की है तुम्हें तो केवल सवालों के जवाब लिख रहे हैं एग्जामिनेशन हाल में हो इसे छूट मत समझो ये गंभीर समय है यदि आपने इसमें अपने को छूट दी है तो आपने अपने साथ स्वयं विश्वासघात किया है के समय पूरा होते ही किताब वापस ले ली जाएगी उत्तर पुस्तिका फेल हो तो चौरासी लाख योनियों के चौरासी लाख अध्याय पढ़ने चलो कोई छूट नहीं है पास हो तो मोक्ष के अधिकारी हो आवागमन से मुक्ति है और यदि थोड़े प्रश्नों से थोड़े अंकों से रह गए हो तो शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन भी है इस कुदरत में है ना जैसे होता है फिर से आया इम्तहान शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन आया भी है कि 12 योनियों के बाद मनुष्य की योनी ले लो तो इसीलिए तुम्हारे घर में जब भी कोई लड़का पैदा हुआ तो तुमने कहा हमारा ही कोई पूर्वज है बारह योनियों के प्रायश्चित से लौट रहा है तो बारह दिन का सूतक मनाया बारह मनाया तुमने तो। समझो क्या है क्यों करते हो क्योंकि अगर चौरासी लाख योनी भोग के आ रहा होता तो सबसे पहले उस घर में जन्म लेता जहां चौरासी लाख दिन छूतवास करती अर्थात किसी हरिजन के घर जाती हा ये नियम है बोलो समझ में आ रहा क्या स्पष्ट कर लो अच्छी चीज इसको। तो बारह योनियों से लौट के आ रहा है इसलिए बारह दिन का सूतक बनाया है लेकिन जब घर ही में मर जाएगा अरे ये तो सूसरा फेल हो गया ये पास नहीं हुआ है अरे इसने तो जन्म बर्बाद कर दिया है ये पुरानी बात बता रहा हूं इसलिए कोई घर में नहीं मरता था हर व्यक्ति गृहस्थ के बाद वाना लेता था और संन्यास को चलाया था आज अगर कोई जिंदा हो किसी में कोई धर्म का संस्कार बाकी हो तो एक विजेता की तरह एक योद्धा की तरह जी के दिखाए आपने देखा ना कि जब फौज चलती है आर्मी तो उसके साथ एक बैंड पार्टी भी चलती है मिलिट्री बैंड शादी वादी में बुलाते भी होते हैं पुराने जमाने में भी चलता अब ये बैंड वाले फौज के साथ चलते थे लड़ाई में भी तो क्या ये बैंड वाले युद्ध करते हैं ये तो बैंड हो हैं तो ये ना हारते हैं ना जीतते हैं ये तो खाली बैंड बजाते हैं हारती है तो फौज जीतती है तो फौज और हार जीत है ना होती है उनके कप्तानों की उनके राजाओं की तो जिन्होंने जीवन को एक बैंड वाला बना लिया जिंदगी में भजो राधे गोविंद और हम भूल गए कि जीवन की इस पाठशाला में हमारा पिता परमेश्वर आज भी फीस देता है हम बेड वाले नहीं हैं हम चपरासी नहीं हैं हम स्टूडेंट हैं हम छात्र हैं अगर यदि हम छात्र ना होते तो वो उम्र की फीस क्यों देता और हम हैं तो छात्र लेकिन चपड़ासियों की तरह खाली घंटिया बजा रहे हैं स्कूल की पढ़ लिख नहीं है आज ये हमारी दीनहीन मलीन अवस्था है और हम मानते हैं कि हम बड़े धर्म पूर्वक जीते हैं जब ऐसा कुछ भी नहीं है हम सब ईश्वर के सामने भगोड़े हैं अपराधी हैं क्योंकि तो यदि हम छात्र नहीं थे तो उम्र की फीस की जरूरत क्या थी क्यों देता पिता इतने कीमती जीवन के क्षण कि एक क्षण की कीमत उम्र भर की कमाई नहीं हो सकती इतने कीमती क्षण वो क्यों देता हमें लेकिन हमने विदेशियों की नकल करके अपना वे ऑफ लाइफ अपनी सोच समझ सब गवा दी और उनकी बी टीम सी टीम बन के रह गए क्योंकि नकलची असल से तो बहुत ही बुरा होता है तो हम बुरे से बुरे बन गए कोई कारण नहीं है मेरा दीवारों से चिपकने का फिर भी मैं वहीं चिपका बैठा हूं एक उदाहरण देते हैं आपको एक लड़का गया नए स्कूल में भर्ती हुई उसकी शाम को लौट के आया माँ मा बाप ने पूछा बेटा स्कूल कैसा है जी बहुत बढ़िया स्कूल है बहुत पसंद आया मुझे बोले क्लासरूम खाने लगे वो तो बहुत ही अच्छी है दीवारें बहुत बढ़िया बढ़िया चित्रों से सजी हुई हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है बड़ा बढ़िया कमरा है अब मेरा तो मन करता है कि मैं उस क्लासरूम में ही रहूं बोले किताब भी पढ़ी थी बोले नहीं बोले क्यों अरे बोले किताब पढ़ लूंगा तो पास ना हो जाऊंगा और पास हो गया तो वो क्लासरूम में छुट जाएगा मेरा? वो हाल हमारा है हम दर दीवार से चिपके बैठे हैं ऐ जिंदगी हम तो ते, तू तो अजनबी है हमारे लिए हम क्या जाने तू है कौन हालत है हमारी आ, हम दीवारों को जानते हैं हम फर्नीचर को जानते हैं लेकिन जिंदगी भी कोई चीज होती है जो हम जीए जा रहे हैं हम नहीं जानते हम वो जो दीवार से चिपके बैठे हैं पाठ नहीं पढ़ेंगे कहीं कमरा न छूट जाए <laughs> कितने समझदार लोग हैं और जबकि सच ये है कि वक्त हमें उठा के बाहर फेंकेगा वहाँ डल्लो बिलो के कद्दे नहीं होंगे चिता की सूखी लकड़ियां होंगी और उन पर बिना किसी बिस्तर के लेटना होगा और फिर जब लपट उठेगी तो हमारे आर पार निकल जाएगी जैसे हम तो कोई चीज ही नहीं है लेकिन नहीं याद है हमको हम अपनी उम्र के साथ अपनी जिंदगी के साथ हर दिन हर सांस धोखा किए जाते हैं हमें याद नहीं है कि जीवन तो यात्रा है और मुसाफिर तो चाहे भी तो रुक नहीं सकता क्योंकि उम्र भी एक यात्री है ये बढ़ती रहती है बचपन से जवानी जवानी से प्रौढ़ावस्था प्रौढ़ावस्था से बुढ़ापा और फिर मौत और मुकद्दर में चिता की लकड़ियां और बस इतनी सी मुट्ठी पर राख बाकी सब साफ ये सब जानते हैं लेकिन भूलना चाहते हैं कहीं गलती से भी याद ना आए याद आए तो दीवार याद आए तो फर्नीचर याद आए तो बहुत भौतिकता है लेकिन तुम्हारे पूर्वज इतने अंधे नहीं थे वो जानते थे कि जब रुक ही नहीं सकते तो धर्म के साथ क्यों ना जिया जाए और धर्म पूर्वक ही क्यों ना आगे गमन किया जाए तो वो जीवन को पाठशाला का सत्र ही बनाते थे तो जीवन एक पाठशाला है मुझे पाठ्यक्रम को पढ़ना है गुरुकुल में आया ज्ञान का अर्जन किया वैश्य हुआ गृहस्थ हुआ क्षत्रिय कहलाया योधा द वॉरियर ऑफ लाइफ वन अप्रस्थि हुआ अब एक ब्रह्म का आत्मा का किसी से भेदभाव नहीं सीए राम मैं सब ले जाने न जानूं अपना न पराया न लेना न देना मुझे तो सचराचर की सेवा करनी है और जे ही विधि रखे राम तही विधि रे और जब 12 साल का वाना प्रस्त हुआ अब फिर एक साल का अज्ञातवास अज्ञातवास क्यों लेता है टू टेस्ट हिमसेल्फ अपना इम्तहान स्वयं लेना होता है कि क्या मेरा अतीत मुझे बुला रहा है नहीं क्या मुझे अपनों में जाने की कोई इच्छा बाकी है नहीं क्या मुझे याद है कि वो मेरे हैं नहीं क्या मैं आत्मा के साथ जुड़ गया हूं बिल्कुल क्या मैं आत्मा के साथ उसकी भक्ति में रोम रोम पक गया हूं बोले हाँ तो बोले फिर आगे चल सारे अतीत की चिताओं को जला अपनी भी चिता जला दे और अग्निवेश हो जा। वो दीवार से नहीं लिपटता है वो फर्नीचर से नहीं लिपटता है कोई स्टूडेंट जो पढ़ने जाता है वो भी नहीं लिपटता है अपना अपना पाठ पढ़ते हैं और छुट्टी होते ही घर भाग जाते हैं बोलो लेकिन कुछ हैं जो दीवार से फर्नीचर से लिपटते हैं घंटी बजाते हैं वो चपड़ा होते हैं जिंदगी के इस राह में सब चपड़ासी हो गए हो अब छात्रों की तरह अपने आप को भी पढ़ना नहीं चाहते हो आज यही तो हमारी अवस्था है इसीलिए हमें दिखावटी पूजा पाठ करने आते हैं बाहर के ही हवन पूजन करने आते हैं सत्य की ओर झुकने को हम में कोई राजी नहीं है हाँ। कि कहीं ये सब न छूट जाए एक सज्जन पदारे हमारे पास आए कहें स्वामी जी सन्यास तो कोई भी ले सकता इसमें कौन बड़ी बात है मैंने तू लेके दिखा मैंने कहा तू चाहे भी तो नहीं ले सकता और सचमुच तुम चाहो भी तो नहीं ले सकते तुमने अंडा देखा है अंडा उस अंडे में चूजा होता है तो उस अंडे के खोल में वो चिड़िया का बच्चा कब तक रहता है जब तक उसमें मेच्योर नहीं हो जाता परिपक्व नहीं हो जाता और जब खोल को फाड़ के बाहर निकलता है तो क्या फिर खोल में बैठता है वो नहीं ओड़ के पेड़ की फुनगी पकड़ता है क्यों कि यहां तो बिल्ली खा जाएगी नहीं क्या क्या वो वहां बैठा रहेगा ओढ़ के पेड़ की फुनगी पकड़ता है लेकिन अगर बेचारे के पंख ही ना बन पाए हो तो कैसे उड़ेगा तो कायरों की तरह मानते क्यों नहीं हो कि तुम्हारे अभी पंख उड़े ही नहीं इसलिए घर गृहस्थी के खोल से बाहर निकल ही नहीं सकते हो भले उम्र की बिल्ली वक्त की बिल्ली खा जाए तुमको क्योंकि तुमने हर सांस अपने साथ विश्वासघात किए हैं अपने को धोखा दिया है और प्रकृति के नियमों से हट के अपने को झूठे दिलासे देते रहे हो तुम आगे अब बड़ी कहां सकते हो जब पंख ही नहीं तो उड़ोगे कहां से खोल ही मुकद्दर है अब बिल्ली का ही भोजन बनोगे मौत ले जाएगी तो। अपने बात लच्छेदार बातों से सजाने से कहीं कोई कल्याण नहीं होने वाला ये नया विश्वासघात है धोखा है जो दे रहे हो अपने को यदि चले होते शुरू से तो बेशक पहुंचे होते मंजिल तक तो फिर पित्र नहीं देवयान मुकद्दर होता तुम्हारा क्योंकि इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता में सभी ग्रंथों में हमने आपको दो कल्प बनाए दिए कि दो रास्ते हैं जाने के तुम्हारे एक शकाम मार्ग है धूम्र मार्ग है जिसका पित्र है अर्थात पेड़ों का मार्ग है लकड़ियों का यान है यहाँ जिन पेड़ों के फल से तुम बने हो वही तो इस शरीर के पिता पि, माता हैं पितर हैं उन्हीं के यान पर जाओगे और दूसरा देव अर्थात आत्मयान है आत्मा के साथ जुड़कर एक छात्र बनकर जियोगे तो स्वतः ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट होगे और अनंत की राह ऐसे ही जाओगे जैसे अंड अंडे का घोल फटा जा निकल गया चिड़िया का बच्चा उड़ गया उसी प्रकार ब्रह्म अंड ये ब्रह्मांड का ये खोल फटा और तू ज्योति के पंख लेता उड़ गया एक रास्ता ये और दूसरा वो है कि जहां बारह ही तेरह ही होगी अब फिर होगा सवाल कि इसको यज्ञ का आरंभ कैसे करें अग्नि किस कहां से आएगी बोले चंडाल के घर से आएगी पंडित जी के लिए क्योंकि अगर चंडाल के घर की आग ना आई तो चिता दूषित हो जाएगी अपवित्र हो जाएगी भटक जाएगा जी दो आग है एक आत्म जीवतियों की पवित्र आग है और दूसरी चंडाल के घर की आग है आप अपने को बहला नहीं रहे हो आप अपना सर्वनाश खुद कर रहे हो सोचना है और वहां बारह ही में एक दिन और जुड़ के तेरह होगी और आप के बेटे से कहेंगे कि तेरे कारण तेरी आसक्तियों के कारण इसने सत्य की राह गवाई अब तुम इसको कपाल क्रिया करके बाहर करो खाली अग्नि ही नहीं दोगे इसका कपाल फोड़ो तो वो बांस मार के कपाल फोड़ता है और वो बेटा जो कपाल क्रिया करके जीव को अलग करता है उससे हम कहते हैं सुनो घर के भीतर मत जाना पूछता है क्यों कहा यह प्रेत बनके तेरी देह में वास करेगा दसवां पर्यंत यह तेरी ही इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनेगा फिर प्रायश्चित करेगा और दसवें के ब्रह्म भोज में तुम्हें बैठना होगा क्योंकि तुम्हारी ही इंद्रियों से यह खाना खाएगा और तब ये जाएगा तो पहली अवस्था प्रेत योनी ही होगी तुम्हारी बैकुंठ गए कि कहा गए स्वामी जी आप पूछते रहेना हम बताते रहेंगे लेकिन ये सब सच नहीं होगा सच क्या है कि दसवां पर्यंत तू प्रेत बनके कपाल क्रिया करने वाले की ते में रहेगा और दसवें के ब्रह्म भोज के बाद ही उस पात्र को खोल के देखेंगे कि उस राख में चित्र कौन सा बना तो तू किसी में गया उद्धार नहीं होता है उद्धार नहीं होगा ये सब आप अपने घरों में रोज करते हो किसी के मरने पे करते हो घर घर में होता है आज भी होता है कपाल क्रिया भी करते हो और जानते नहीं कि क्या है क्यों करते हैं हम लोग और दूसरा मार्ग है जिसका देवयान है जिसका देवयान है जो आत्मा की राह है जो वेद में हम पढ़ते आ रहे हैं जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि बाहर का जो हवन है उसमें एक आचार्य है एक उपाचार्य है ये देखो सामग्री है गोविंद ब्रह्म अग्नियां हैं जो हमने पवित्र अग्नि प्रकट करी है और यजमान है जो तुम सब हो चाहते हो ये यज्ञ किया गया है तुम्हें लाइफ के अल्फाबेट्स पढ़ाने के लिए जैसे छोटी कक्षा में प्रतीकों के माध्यम से हम अक्षरों का ज्ञान कराते हैं बच्चों को ए फॉर एस बी फॉर बैलून सी फॉर कैट कबूतर से का खरगोश से खा गाय से गा का खाका पढ़ाते हैं उसी प्रकार मैं तुम्हें आज तुम्हारी जिंदगी के अल्फाबेट्स पढ़ाने जा रहा हूं उस प्राइमरी का आरंभ कर रहा हूं इसे अच्छी तरह से समझो तो यह सूत्र है तुम्हारे जीवन का इसे समझो कि जैसे बाहर आचार्य हैं, वैसे आत्मा आचार्य है आत्मा ही यज्ञों के द्वारा हम सबको उत्पन्न करता है किसी को जीवन का एक जीवंत कोश भी खाने से बनाना नहीं आता आत्मा ही भस्मी को राख को समाज के त्याज को पेड़ों में यज्ञ करके पुनः पवित्र पावन फलों में लाता है पतन को पावन करता है पतित पावन कहलाता है आत्मा ही उन अनादिक से हर देह में यज्ञों के द्वारा संपूर्ण सचराचर को उत्पन्न करता है और जो मनुष्य होकर भी इस ज्ञान को नहीं पाते हैं वे सब शूद्र कहलाते हैं वहां कोई एक ही जात है क्योंकि अज्ञानी ही शूद्र है कोई व्यक्ति नहीं और जो इस ज्ञान को नहीं पाते हैं वे सब शूद्र हैं वो भले अपने बीगे बीच में गिनवाते रहे कोई मतलब नहीं है तो इसलिए इस बात को अच्छे से समझो कि जिनके पास आत्मज्ञान नहीं है वे शूद्र हैं और इस आत्मज्ञान को अर्थात वेद को जानना सभी के लिए अनिवार्य है तो कहा जब आत्मा यज्ञ कर रहा है तो जैसे बाहर उपाचार्य बैठे हैं भीतर तेरा प्राण वायु ही यज्ञ का उपृत्विज है ये हर यज्ञ में विद्यमान है जो भोजन है ये सामग्री है और संपूर्ण सचराचर सामग्री है जीवन का हर क्षण तप साधना पूजा पाठ ये सब इसमें इस अर्पित होते हैं ये भी सामग्री है बाहर के यज्ञ में सामग्री के साथ ईर्षा द्वेश लोभ मोह आशक्ति को जलाओ ये बाहर का यज्ञ है ये नैमितिक यज्ञ है और बाहर से पूरी तरह से पवित्र होकर अब आत्म यज्ञ में आत्मा को अर्पित होने को आओ क्योंकि ये यज्ञ ही तुम्हारा आगे भी उद्धार करेगा जन्म देगा तो यही अनंत देगा तो यही वो तुम्हारा तुम्हारा उदारक तुम्हारे भीतर है जहाँ आत्मा आचार्य है वहाँ प्राण उसके साथ उपाचार्य है उपाचार्य ग्रित का संचार करता है और जब भी मंत्र थक जाते हैं आचार्य के तो वह अपनी वाणी साथ में लगा के फिर उठाता है जो साथ में उपाचारे है ना उपाचार्य आते हैं आगे की ऋचाओं में मैं पढ़ाऊँगा इस बात को है न के वाह उन्तेम अच्छा जरित रहा सुत सोमा अहर विदार तो को बाहर जला दो और लोभ मोह चिंता द्वेष ईर्षा लालच कुत्सित विचार भटकते हुई विषय वासना इन सब का परित्याग करके आत्मा को अर्पित होके निर्मल भाव से भीतर के यज्ञ में यजमान बनो और आप अपने जीवन के हर क्षण को ये शरीर भी तो उसी अन्न से बना है इसे पुनः आत्मज्वालाओं में आत्मा से जुड़ने के लिए यज्ञ करते चलो यहाँ तन सामग्री है यहाँ भी जीव रूप तुम्हें यजमान हो आओ और इन नौ माताओं में नौ अग्नियों में जो ब्रह्मज्वालाएँ हैं यही नव माताएं हैं ये उत्पन्न भी करती हैं ये मृतदेह को भस्मी में भी हैं ये अग्नियाँ है। ये उत्पन्न करती हैं ये रोम रोम बनाती हैं ये अन्न में लाती हैं शरीर को अन्न से पुनः रक्त के कणों में गर्मी शिशु का रूप प्रदान करती हैं फिर मातृत्व को यही भोजन से दूध में वरद करती हैं माँ को अन्न से दूध बनाना नहीं आता आता है क्या नहीं यही करती हैं और यही पाप का नाश करने वाली है और यही मोक्ष को देने वाली हैं ये नौ माता इन नव अग्नियों में इनकी सहस लहाराओं में स्नान के लिए अपने आप को अर्पित करो अंतर्मुखी हो जाओ अपने आप को पढ़ो स्वयं को जानो अपने आप को पहचानो यही सत्य का मार्ग है दुर्भाग्य से ये वेद अब किसी स्कूल पाठशाला में पढ़ाए नहीं जाते आज से हजार से भी ऊपर वर्ष हो गए हैं जब गुरुकुल ऋषि कुल, कुल तपस्वी मारे गए और गुलामी के दिनों में मदरसों में आप पढ़ने लगे फिर एक दूसरी गुलामी व्यस्त की आई तो आप स्कूल्स में जा पहुंचे और इस प्रकार आप अपने धर्म से संस्कृति से जीवन के सत्य से कतई कटते बढ़ते चले गए और इसलिए आपको लगा कि जैसे आका जीते हैं गुलाम भी वैसे ही चाहिए तो धीरे धीरे आपने भी आसक्ति झूठ कपट लोभ फरेब इस कदर मुड़ा कि आज एक सगा दूसरे सगे को भी नहीं देख सकता आज आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते आज जीते जी बाप भी पूरा अपनी संपत्ति बेटे को नहीं दे सकता कहता है स्वामी जी एफडी कर दूंगा जब मर जाऊंगा तो ले लेगा हैस नो फेथ क्या लिख दूं तो जीते जी ना कपाल क्रिया कर डाले मरने पे करे तो ठीक भी है आज ही स्थिति है हमारी कि आज दो व्यक्ति चाहे भाई बहन हो भाई भाई हो पति पत्नी हो अंतन विश्वास एक दूसरे पे नहीं करते और कल हमारा विश्वास सचराचर से भी बड़ा था जब वेद की राह थी हम पूरे विश्वास और यकीन के साथ जीते थे हम मानते थे जब मेरा अंतरात्मा मेरे साथ है तो मेरे साथ कोई भी बुरा नहीं कर सकता और जब वो मेरे पास है और मैं उसी का बेटा हूं तो मैं तो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता और विश्वास को विश्वास मिलता है शक को शक मिलता है संदेह करने वाला पर कोई विश्वास नहीं करता सब उस पर संदेह करते हैं और धीरे धीरे सारा समाज कोड़ बन जाता है सड़ जाता है जो आज आप सबका है सुबह से शाम तक तनाव जीते हो ईर्षा जीते हो द्वेष जीते हो लोभ लालच जीते हो घृणा जीते हो बदला जीते हो और नहीं जी पाते हो तो अंतरात्मा की मिठास ही तो नहीं जी पाते हर क्षण परमेश्वर दे रहा है किसी कोई नहीं बना सकता इसे और प्रभु के हाथों का प्रसाद अमृत के क्षण यूं विषैले बना के जिए जाते हो और अपनी उम्र खाए जाते हैं। तुम में ना तो कोई भौतिकताओं को पैसे सुख और सुविधाओं को खाता है ना तो तुम में कोई विषयों को खाता है भोगता है खाता है ऐसा नहीं है तुम सब एक ही चीज खाते हो उम्र के दिन खाते हो और जब खा लेते हो तो मर जाते हो और एक अंधे की तरह मानते हो कि ये चीज आए तो स्वामी जी सुख हो अरे सुख तो आत्मा क्षण दे तो यही अमृत सुख है अब तुम सुख की परिभाषा भी नहीं जानते लेकिन एक युग थे वो लोग थे जिनके आप वंशज हैं जो आपके पूर्वज थे वो इसी स्तर पर जीते थे समय आया गृहस्थी को प्रणाम किया वानाप्रस को चला गया जो जीता सो जीता जो हारा सो हारा मैं तो निमित हूं ग्रह तो नारायण का है गृहस्थी नारायण की सब प्रभु के हैं हर सांस उनकी है मैं भी उनका हूं मेरा धर्म है मेरी राह है उठा और चल दिया आज आप कैसे जाओगे मेरे पास एक विद्वान आए उनके बहुत सारे चेले चीड़ियां भी हैं आ, तो मेरे पास आए तो बोले स्वामी जी अब घर गर गृहस्थी में रहना उचित नहीं है मेरे लिए क्योंकि यहां मन की शांति नहीं मिलती और मैं सोचता हूं कि मैं हरिद्वार चला जाऊं तो हमने वहां कहाँ रहोगे रहना तो वहां भी पड़ेगा कहाँ रहोगे कहने लगे जी मेरे भक्त यहाँ भी बहुत हैं सब तरफ हैं मुझे क्या कमी मैंने कहा चेले तो बहुत बना लिए लेकिन अकल नहीं आई तुमको बोले क्यों मैंने कहा पगले हम सब इसी शरीर में रहते हैं घर में रहे तो हरिद्वार में रहे तो इससे बाहर निकल के तो नहीं रह पाएगा बोले में तो मैंने कहा जब तू कमरे में बैठा है तेज आंधी आती है तो क्या करता है कालीन बिछा खिड़कियां खुली है तो क्या करेगा आंधी रोकेगा बोला नहीं खिड़की बंद करूंगा तो मैंने वही यहां भी सीख ले नहीं तो वहां जैसा यहां अभी रो रहा है वैसा वहां भी रोएगा हमें जीने की तमीज कहां से आए पहले हम इस घर को तो जाने इसकी खिड़कियां तो पहचाने और ऋग्वेद में इसके आरंभ करता हूं गुरुकुल में तो मैं उस बच्चे को यह पढ़ा के भेजता हूं कि शुभ दो हूं ये शरीर घर है जीव रूप वो छात्र है आत्मा जो उसको बनाने वाला और इस घर का रक्षक है वो यज्ञ है ही शुड नो हिम सेल्फ अल ओन सेल्फ हिसेल्फ उसको जाने उसको पढ़े उसे पहचाने तो वही आज की रिचा में मैं उसको उपाचार्य पढ़ाने जा रहा हूं और यही आज की रिचा है दो रहने इसको वाया वाया ही दर्शति में सोमा अरंकृता तेषाम पाही श्रुधि के उन प्राणों का आवाहन करो जो एक एक क्षण जीवन का अमृत का सींचते हैं तुम में जानो कि वो यज्ञ जो प्रज्वलित है भीतर तुम्हारे अरे बाहर बाहर मत भागो जाओ उस सत्य से जुड़े हो जो तुम्हारा अंतर आत्मा है आओ आज उस आत्मा से जुड़ें, आओ प्राण वायु उपाचार्य से जुड़ें, जो सींचता है जीवन के क्षण जो हर बार हमें भस्मी से पुनः पुनः अन्य से दुर्लभ मनुष्य रूप में लाता है आओ क्या सत्य जगत को ही सारे भाव न दें, निमित्त जगत को निमित्त जाने आओ कि सत्य रूप जाने कौन है हम कौन बनाता है हमको कौन मट्टी से बारंबार मनुष्य बनाता है कौन बुद्धि और विवेक से वरद करता है कौन देता है धड़कने और सांसें आओ ऐसे यज्ञ में आएं और जीवन के उस अमृत को उत्पन्न करें हाँ दर्शते में सोमा आरमकृता उस सोम ज्योतियों से अलंकृत होते जाएं उस सोम को पिएं और अमर हो जाएं ये प्राण रक्षा करें हमारी जब हम इसी यज्ञ से दोबारा एक नवजात सृष्टि के रूप में अमर राह पर उत्पन्न हों, अनंत की राह पर तो उन कोमल क्षणों में भी हे यज्ञ आप हमें उत्पन्न ही ना करें हमारी रक्षा करें हाँ पेशाम पाही हे यज्ञ हमारी रक्षा करें क्योंकि अबोध कोमल क्षणों में जन्म तो जन्म ही होता है चाहे वो मनुष्य की योनी में हो किसी अवस्था में हो या अमर देवत्व की राह में हो तो जब उत्पन्न हों हम तो ये यज्ञ हमारी रक्षा करें हमें अमृत से सींचें और हमें निरंतर वृद्धि की ओर लाएं और हमें पास करें हम आवागमन से मुक्त हों और हम नीति के मार्ग पर सदा सदा के लिए चल सकें ते शाम पाई श्रुदि हवम और ये यज्ञ ही हमारा रूप हो ये यज्ञ ही हमारी राह हो और हम कभी भी भौतिकताओं से न लिपटें जगत निमित्त जगत है तो निमित्त जगत में एक ड्यूटी ईमानदारी से दी जाती है वो हम करते रहे जैसे आप नौकरी करते हैं तो आपका दफ्तर निमित्त जगत है आप अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं आप ये नहीं देखते फलाना क्या कर रहा है क्या चपड़ासी देखने जाता है कि मैनेजर ठीक से जॉब कर रहा है या नहीं, नहीं। हर एक अपने अपने निमित धर्म को धारण कर रहा है और जो भी सरकार में जहाँ भी सर्विस कर रहा है उसके पास अपना कोई पावर नहीं है उसके पास अपनी कोई सत्ता नहीं है उसके पास वो अपने घर से कोई अधिकार नहीं लाया है उसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की डेलीगेटेड पावर्स हैं, चाहे वो इंस्पेक्टर है चाहे वो, वो मैनेजर है चाहे वो चीफ मिनिस्टर है तो वो जो डेलीगेटेड पावर्स हैं उन्हीं से वो अपने कर्तव्य करते हैं तो उसी प्रकार हर सांस धड़कन हमको सारी दुनिया का मालिक द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिस सचराचर का मालिक आत्मा हमें दे रहा है तो हम भी उनको उसी प्रकार इस निमित जगत में ड्यूटी दें और स्व जगत में आत्मा से जुड़ खींच अमृत भी है अगर दफ्तर में आग लग जाए तो किसी को हार्ट अटैक होता है क्या नहीं सब ड्यूटी दे रहे हैं गवर्नमेंट जाने लेकिन अपना घर जले तो तो इस अपने घर को पहचानो और वाह ही जगत ड्यूटी जगत है ड्यूटियों में आसक्तियों का काम क्या है क्यों आसक्ति आई तो ड्यूटी अधर्म हो जाएगी जब भी आसक्ति के वशीभूत दारोगा हो होगा घूस पकड़ेगा तो उसे क्या कहोगे बेईमान की ईमानदार और तुमने भी ईश्वर के द्वारा दिए अधिकारों का जब घर गृहस्थी के लिए दुरुपयोग किया तो अपने को क्या कहोगे स्वामी जी कर्तव्य कर रहे हैं ना उसी दर